वृत्तियों को रोकने के दो उपाय बताए गए कौन कौन से अभ्यास और वैराग्य उसमें अभ्यास का क्या अर्थ किया गया था चित्त की स्थिति को संपादित करने के लिए वो हमारी स्थिति बनी रहे उसके लिए उत्साहपूर्वक साधनों का अनुष्ठान करना और ऐसा अभ्यास यदि दृढ़ भूमि नहीं बनेगा तब भी सफलता नहीं मिलेगी और दृढ़ भूमि करने के लिए कौन कौन से उपाय थे हाँ दीर्घ काल ये और सत्कार दीर्घ काल तक करना और निरंतर करना और श्रद्धा पूर्वक करना श्रद्धा चित्त की प्रसन्नता को भी कहते हैं एक वाक्य आगे आएगा श्रद्धा चेतसाद क्योंकि चित्त यदि हमारे अंदर जब विश्वास उत्पन्न हो जाता है और उस कार्य को हम जब करते हैं तो चित्त में प्रसन्नता रहती है और यदि विश्वास नहीं है किसी के कहने से कर रहे हैं किसी डर के कारण से कर रहे हैं तो उस अवस्था में कर तो लेंगे लेकिन चित्त में प्रसन्नता नहीं होगी और नहीं होगी तो ऐसा किया हुआ कार्य हमें विशेष लाभ तो नहीं दे पाएगा इसलिए क्योंकि ये अनुष्ठान हम अपने ज्ञान पूर्वक कर रहे हैं हमें लाभ होना है ये निश्चय करके कर रहे हैं क्योंकि चित्त की स्थिति का संपादन करना तो ये तो किसी के द्वारा नहीं हो सकता मान लो कोई डरा रहा है हमें और डरा करके वो हमारे चित्त को एकाग्र कर पाएगा बल्कि और अस्तव्यस्त हो जाएगा उस अवस्था में तो डर करके कभी चित्त एकाग्र नहीं होता इसलिए श्रद्धा शब्द का प्रयोग किया गया सत्कार शब्द का प्रयोग किया गया कि सत्कार पूर्वक होना चाहिए सत्कार का तात्पर्य है वही कि हमारे अंदर श्रद्धा हो हमें विश्वास हो कि इससे हमें लाभ निश्चित होना है जब यह विश्वास होगा तो हम उस कार्य को करते समय भी चित्त भी हमारा एकाग्र रहेगा और वो कार्य करने में हमें सरल भी लगेगा नहीं तो बहुत कठिन लगता है तो दीर्घ काल कैसा होना चाहिए दीर्घ काल कितना लंबा काल हो कितने लंबे काल तक ये अभ्यास हमारा दृढ़ भूमि बन पाएगा है? प्रबल भूमि वाला हो पाएगा वो काल कितना होना चाहिए और मरण पर्यत भी नहीं हो पाया चित्त एकाग्र फिर फिर तो अगला जन चलो ये भी ठीक है क्योंकि निश्चित हमने कर लिया ये कार्य करना है हैं कार्यम व साधेयम अगला देहम वादेयम ये संकल्प होता है या तो कार्य हम सिद्ध करेंगे और नहीं तो शरीर छोड़ देंगे ये कार्य करना ही है तो ये भी एक हमारा विश्वास है ये भी सहायता करता है हमारे लिए लेकिन यहां दीर्घ काल का तात्पर्य है कि हमारे चित्त के अंदर सबके अलग अलग प्रकार के विकार हैं किसी के कम हैं, किसी के अधिक हैं, किसी की क्लिष्ट वृत्तियां अधिक हैं, किसी की अक्लिष्ट हैं किस किस का कैसा है ये सबका अपना अपना अलग अलग है इसलिए सबके लिए काल का निर्धारण एक जैसा नहीं हो सकता लेकिन एक मुख्य बात जो ध्यान देने की है उसमें कि जितनी हम क्लिष्ट वृत्तियां बना रहे हैं या इसको ऐसे समझ लो कि जितनी हम गंदगी फैला रहे हैं कम से कम उससे थोड़ा सा तो अधिक हम सफाई करें तब तो हमें सफलता मिल पाएगी और जितनी गंदगी आरे फैला रहे हैं उतनी ही सफाई कर रहे हैं तो तो बराबरी रहेंगे उसमें हम सफलता प्राप्त तो नहीं कर पाएंगे जहां के तहां रुके रहेंगे अब इसमें इतना होता है कि गंदगी फैलाने का समय मान लीजिए किसी का एक घंटा है एक घंटा किसी ने गंदगी की है तो हो सकता है वो दो मिनट में ही साफ कर दे उसको फिर दूसरी बात यह है कि गंदगी फैलाते समय अर्थात क्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न होते समय हमारे चित्त में उन वृत्तियों के प्रति कितनी प्रबलता थी उस काल में और अक्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न करते समय कितनी प्रबलता है अर्थात उसकी हम समय के आधार पर न नाप करके उसकी मंदता और तीव्रता ऐसे भी देख सकते हैं वो सुना होगा अपने लोगो की सौ सुनार की और एक लोहार की अब सुनार ने सौ बार ठक ठक ठक किया समय अधिक लगा और लोहार ने एक बार में ही उतना कार्य कर दिया एक ही बार में कार्य हो जाएगा तो ऐसे ही अगर हमारी क्लिष्ट वृत्तियां जो उत्पन्न हो रही हैं उस समय यदि मंदता है तीव्रता ज्यादा नहीं है तो हो सकता है अधिक काल तक हम उन क्लिष्ट वृत्तियों को इकट्ठा करते रहें लेकिन उनको दूर करने के लिए उनको नष्ट करने के लिए अक्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न करते समय बनाते समय यदि तीव्रता अधिक है तो थोड़ा काल भी हमारा पर्याप्त तो हो जाएगा ऐसे ही गंदगी का है गंदगी ठीक है थोड़ी थोड़ी थोड़ी आ रही है लेकिन जब सफाई करते हैं झाड़ू लगाते हैं पौछा लगाते हैं तो 24 घंटे की सारी गंदगी हम प्रातः काल को थोड़े ही समय में दूर कर देते हैं तो ऐसे ही हमारे चित्त के विषय में है ये भी हमारी एक भूमि है ये स्थान है जहां हमारे सारे संस्कार चाहे वो क्लिष्ट वृत्ति के हों अक्लिष्ट वृत्ति के हों सब वहीं संग्रहित हो रहे हैं और वहां पर से हमें धीरे धीरे धीरे क्लिष्ट वालों को नष्ट करना है और अक्लिष्ट वालों को इकट्ठा करना है उनको बढ़ाना है और क्लिष्ट वालों को बनने से भी रोकना है और दूसरा जो बन गए हैं उनको क्षीण भी करना है दोनों प्रकार के कार्य तो उसमें अभ्यास और वैराग्य ये सहायता करने वाले अभ्यास के विषय में पीछे हमने देख ही लिया अब दूसरा उपाय क्या था वैराग्य तो वैराग्य का सूत्र कल प्रारंभ किया था दृष्टानुश्रविक विषय वित्रष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम सूत्र तो बहुत संक्षिप्त है देखा जाए तो लेकिन व्यास जी ने इसको पर्याप्त खोला है और इसमें दो प्रकार के जो विषय लिए गए हैं दृष्ट और अनुश्रविक अदृष्ट नहीं आनुश्रविक दृष्ट और अनुश्रविक और यह जो वैराग्य जिसकी व्याख्या ये की जा रही है यह वैराग्य योग का संपादन करने के लिए लेकिन कौन से योग का संप्रज्ञात योग या असंप्रज्ञात योग यह कौन से योग के लिए होगा संप्रज्ञात योग क्योंकि असंप्रज्ञात योग के लिए आगे एक और वैराग्य आ रहा है इसी से अगला सूत्र क्या आएगा तत्परम पुरुष ख्यार गुण अब वहां क्योंकि पर शब्द कहा है उस वैराग्य का नाम पर रखा गया है वैराग्य की मृत्यु यहां से पहुंचेगी उसमें उस सूत्र में वैराग्यम शब्द है क्या उसमें वैराग्य शब्द नहीं है तत्परम अब तत् से हम इसको ले लेंगे अर्थात ये जो प्रारंभ इस सूत्र में जो आ रहा है वैराग्य शब्द ये वैराग्य उस अवस्था में जा करके पर हो जाएगा वो कैसे बनेगा पर वो सूत्र में आगे लिखा हुआ है जब वो पर है तो ये कौन सा कहलाएगा अपर जबकि यहां अपर शब्द नहीं है इस सूत्र में अपर शब्द नहीं है और अगले सूत्र में वैराग्य शब्द नहीं है तो पर की अपेक्षा यहां अपर अपने आप ही जुड़ जाएगा और वैराग्य शब्द अगले सूत्र में यहां से पहुंच जाएगा तो दो प्रकार के वैराग्य हो गए पर वैराग्य और अपर वैराग्य तो अपर वैराग्य संप्रज्ञात समाधियों के लिए समाधियों ऐसे इसलिए बोला मैंने कि उसमें चार प्रकार की हैं ये और पर वैराग्य असंप्रज्ञात के लिए अब यहां पर संप्रज्ञात समाधि के लिए जो वैराग्य की बात की जा रही है इस वैराग्य को करने वाला भी साधक वो भी चार प्रकार के माने गए हैं उसमें प्रथम प्रकार कौन सा है यतमान ये शब्द लिख लेना यमान और दूसरा है व्यतिरक तीसरा शब्द है एक और चौथा है वशीकार संज्ञान इस सूत्र में चौथा वाला लिया है तीन यहां पर नहीं आए हैं वो तीन हम अलग से उसकी व्याख्या करेंगे क्योंकि जो व्यक्ति साधना के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है जिसने अभी अभी प्रारंभ किया है जिसने प्रयत्न करना यत्न करना प्रारंभ कर दिया है तो उसे क्या कहते हैं यतमान प्रयत्न करता हुआ वर्तमान काल का ही शब्द है यतमान यत धातु से शानच प्रत्यय करके तो यतमान ऐसा साधक कहलाएगा जिसने अभी प्रयास करना प्रारंभ किया है और अभी वैराग्य उसको नहीं हुआ है लेकिन वैराग्य की ओर साधना की ओर वो आगे बढ़ चुका है तो इसलिए उसको कहेंगे यतमान सफलताएं तो उसको आगे मिलेंगी अभी मिलना प्रारंभ नहीं हुई है उसको यतमान अब यतमान के बाद जब उसने अपना प्रयत्न प्रारंभ कर दिया अब धीरे धीरे धीरे उसने अपना विषयों से राग हटाना शुरू कर दिया है और आगे प्रयास करते करते फिर ऐसी अवस्था में पहुंचेगा वो कि जहां पर कुछ विषयों से अपना राग हटा लेगा और कुछ विषयों से अभी राग उसका नहीं हटा होगा अर्थात जिन से राग हटा लिया वो विषय अलग जिन में राग रह गया है वो विषय अलग और अलग अलग के लिए क्या शब्द बोलते हैं पीछे आपने क्या कहा पढ़ा होगा पढ़ा था अभी तक विवेक पढ़ा था ना तो विवेक भी अलग अलग है और यहां शब्द है व्यतिरेक वी अति रेक जैसे विवेक में वी और वेक तो वेक बनता है विचिर धातु से और रेक बनता है अब कल्पना करो कौन सी धातु हो सकती है रेक बनता है, विचिर धातु से रेक बनता है देखो बना ली, <laughs> रिचिर है। तो रिचिर का तात्पर्य होता है इसको भी छांट लेना जैसे चटनी करते हैं ना अलग अलग कर देना विचिर का अर्थ है पृथक भाव वो पृथक में भी अलग अलग करने की प्रक्रिया होती है लेकिन यहां जो रिचिर का जो रेक है ये ये ऐसी प्रक्रिया है कि जो हमने जो हमने पृथक पृथक किया है वो एक भिन्न श्रेणी का है दूसरा भिन्न श्रेणी का है वो चीजें ही अलग अलग हैं, यानी आपस में विपरीत हैं ये और वहां विवेक में क्या है कि हम समान वस्तुओं को भी थोड़ा यहां रखा थोड़ा यहां रखा जैसे कोई भोजन बांटते हैं तो भोजन बांट रहे हैं तो ऐसा नहीं पहले वाले को दिया है वो भिन्न भोजन ने दूसरे वाले को भिन्न दिया है ऐसा नहीं वो समान भोजन का ही वितरण हो रहा है पृथक पृथक पृथक कर देना और व्यतिरेक में यहां पर जो क्वालिटी है वस्तुओं की वो अलग अलग हो जाएंगे ये व्यति होता है इतना अंतर है इसमें अब उसका व्यतिरिक क्या है साधक का कि इतने विषयों में मैं राग रहित हो गया हूं और दूसरा इन विषयों में मेरा राग है तो दोनों में अंतर आ गया ना अब यानी कि दोनों विषय पृथक पृथक प्रकार के हैं बिल्कुल एक राग युक्त एक राग से रहित तो ऐसे साधक का नाम रखा गया व्यतिरेक, व्यतिरेकी वैसे बोलते हैं इसके लिए व्यतिरिक तो संज्ञावाचक शब्द हो गया व्यतिरेकी विशेषण जैसे यतमान भी विशेषण है वैराग का नाम तो व्यतिरेक हो जाएगा और वैरागी व्यतिरेकी उसको व्यतिरे कहेंगे अब और आगे बढ़ा प्रयास करते करते प्रयत्न करते करते और उसने विषयों से राग हटाया और राग हटाते हटाते अवस्था यहां तक पहुंच गई कि अब एक का दुख का ही कोई विषय ऐसा रह गया है जिसमें अब राग नहीं है जिसमें राग है बाकी सब में से राग उसका हट चुका है जैसे मान लो हमारी पांच इंद्रियां हैं अब पांच इंद्रियों में से हमने एक एक इंद्रिय के विषयों से सब में से अपना राग हटा लिया है कहीं पर भी हमारा राग नहीं है लेकिन कोई एक इंद्रिय का विषय उसमें भी कोई एकाध विषय ऐसा रह गया जैसे मान ली रचना के विषय को अधिक प्रबल माना जाता है तो रसना का कोई विषय ऐसा रह गया उसमें हमारी रुचि है अभी राग बना हुआ है तो किसी एक इंद्रिय के विषय में राग रह जाना अन्यों से राग हट जाना अब उसके लिए शब्द आएगा एक इंद्रिय एक इंद्रिय वाला एक इंद्रिय ये भी विशेषण बना उसका साधक का तो कौन कौन से हो गए यतमान व्यतिरेकी और एक अब उसके बाद उसने जिस विषय में राग रह गया था उस विषय पर भी विजय प्राप्त कर ली अर्थात पूर्ण रूप से जो जो भी हानिकारक विषय हैं जहां जहां भी राग हटाने का शास्त्रकार निर्देश कर रहे हैं जहां जहां से भी हटाना चाहिए जो भी उसकी प्रगति में बाधक हैं उन सारे विषयों से राग हटा लिया है तो अब उसका अपना चित्त अपना मन अपने वश में हो गया या नहीं अब पूर्ण वश में हो चुका है उसे कहते हैं वशीकार संज्ञा तो ये सूत्र उसी की व्याख्या कर रहा है इस सूत्र में अन्य तीन नहीं आए हैं क्योंकि वहां वो तीन पतंजलि के योग के क्षेत्र में नहीं आ रहे वो ठीक है प्रयास कर रहे हैं प्रारंभ में कर रहे हैं लेकिन उनको संप्रज्ञा समाधि प्राप्त नहीं होने वाली अर्थात चार प्रकार के साधकों में से संप्रज्ञा समाधि किसको लगेगी वशीकार वाले को व्यतिरेक या यतमान या व्यतिरेक एक इंद्रिये, इनको नहीं प्राप्त होने वाली इसलिए उनकी गणना यहां नहीं की है वो सामान्य है अभी तो वशीकार संज्ञा वैराग्यम अब वशीकार संज्ञा की स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें राग जो हटाना है वो विषय किस प्रकार के हैं तो पहले बात दृष्ट विषय और दृष्ट विषयों में हम अपने जीवन में जो जो भी विषयों का भोग करते हैं हैं जिन जिन को हम जानते हैं जो जो हमारे संपर्क में आए हुए हैं ये सारे दृष्टि कहलाएंगे दृष्टि कार्य क्या होता है से देखा। मैंने कल बताया था दृष्टि कार्य क्या करो प्रत्यक्ष जिनको पहले देख, देख लिया है और देखना शब्द बोलते ही ना हम केवल नेत्रों में पहुंच जाते हैं कि आंखों से जिसको देख लिया है लेकिन यहाँ देखने का तात्पर्य सभी इंद्रियों से है पांचों इंद्रियों से जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि छू के देखो चख के देखो सुन के देखो, देखो देखो देखो बोल देते हैं ना हर जगह तो हर विषय के साथ देखना शब्द बोल देते हैं तो इसलिए प्रत्यक्ष शब्द बोलेंगे वो सब घट जाएगा तो जिन विषयों का हमने प्रत्यक्ष कर लिया है या जिन विषयों का प्रत्यक्ष जीवन में संभव है वो सारी दृष्टि में आ जाएंगे और आनुश्रविक की सुनने में तो आते हैं लेकिन प्रत्यक्ष करने में नहीं आते हैं हमने किसी प्रवचन में सुन लिया शास्त्र में पढ़ करके देख लिया है या अन्य किसी ऋषि के ग्रंथों में देख लिया तो इस तरह के जो विषय आएंगे जो इस जीवन में घटित नहीं होने वाले जैसे स्वर्ग आदि की कामना वाक्य आते हैं अग्निहोत्रम जो है स्वर्ग काम तो इस तरह के जो वाक्य हैं, जिनका अर्थ अगले जीवनों में घटित होना है या जो हमारे विषय जीवन में बने ही नहीं सकते तो उनको कहते हैं आनुश्रविक विषय और दोनों ही प्रकार के विषयों से चाहे वो दृष्ट हो या आनुश्रविक हो उनसे वित्रष्ण होना तृष्णा रहित होना लालसा रहित होना गर्धा रहित होना ऐसा जो स्थिति बनती है साधक की तो उसे कहेंगे वशीकार संज्ञा अब इसमें व्यास जी का भाष्य देखिए जिन जिन के पास भी पुस्तक है एक एक पुस्तक में कई कई शामिल हो जाए अगर नहीं हो रही है तो के पहले इन्होंने दृष्टि विषय की व्याख्या की स्त्रीय अन्नम अन्न पानम ऐश्वर्यम कहीं कहीं पाठ अन्नम अलग मिलता है पानम अलग मिलता है कहीं मिला करके भी है तो स्त्रिय अन्नम पानम ऐश्वर्यम अगर अलग पाठ मानेंगे तो चार हो गई है नहीं तो तीन विषय तो पहले स्त्रिया यहां पर हम पुरुषा का भी अध्याहार कर लेंगे स्त्रियों की दृष्टि से पुरुष पुरुष की दृष्टियों से दृष्टि से स्त्री तो दोनों एक दूसरे में जो आकर्षण है ये इसमें आ गया और दूसरा अन्नपान अन्नपान में अन्नपान अलग करें या मिला के बोले अर्थात खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ दोनों आ गए इसमें तो एक हमारा वासना का विषय स्त्रीय दूसरा रसना का विषय और वासना और रसना इन दो को अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है इसलिए कि यही हमारे दो ऐसे विषय हैं जिन पर हम अधिक शीघ्रता से मोहित हो जाते हैं जो जिनमें हमारा अधिक आकर्षण हमें इनमें इन दिखाई दे रहा है तो इसलिए इन विषयों को सबसे पहले लिया है तो वासना और रचना स्त्री अन्नपानम तो इस प्रकार से यहां पर पुरुषों में स्त्री और स्त्रियों के लिए पुरुष दोनों में आकर्षण उसका निषेध दूसरा अन्नपान अब इसमें क्या खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ सभी से अपना राग हटाएंगे तो इनका सेवन नहीं करेंगे क्या तो ये अर्थ कभी नहीं लेना यहाँ पर यहां तात्पर्य है कि इन पदार्थों में इन पदार्थों को प्राप्त करके इन भोगों को प्राप्त करके हम तृप्त हो जाएंगे हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा और हम इनको अपना साध्य बना करके इनका भोग करेंगे तो उसका निषेध है ये लेकिन जीवन की यात्रा को चलाने के लिए अपने जीवन को हम सुचारू रूप चलता रहे हमारा और हमारे लिए अनुकूल भी हो तो इस प्रकार से इनका सेवन करना प्रयोग करना वो तो आवश्यक है वो तो करना ही होगा तो स्त्रीय अन्नपानम और आगे ऐश्वर्यम ऐश्वर्य में अन्य सभी हमारी भोग सामग्री आ जाती है उसमें हमारा मकान है वस्त्र है गाड़ी है बंगला ये सारे जितने भी जीवन की उपयोगी वस्तुएं हैं और उसमें हमारी इच्छा बनी रहती है कि ये पदार्थ हमारा बढ़ता ही रहे मेरे पास बहुत धन हो अब बहुत अच्छा बंगला बना हुआ हो बहुत अच्छी गाड़ी हो या जो भी साधन है बहुत अच्छे वस्त्र हों और इनके संग्रह की प्रवृत्ति हमारी बनी रहती है हमारे पास उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में है और इतना है कि हम दूसरों को भी दे सकते हैं लेकिन फिर भी हमारी संग्रह की प्रवृत्ति समाप्त नहीं हो पा रही है और फिर भी इच्छा बनी हुई है कि हम इनको प्राप्त करते ही रहे और जब इच्छा ऐसी बनी रहती है तो हम गलत साधनों का भी प्रयोग कर लेते हैं हम छल कपट से भी प्राप्त करना चाहते हैं और कहीं किसी का सामान कहीं मिलता है मैं पड़ा हुआ तो हम चाहते हैं अब जिसका भी सामान है ये वो हमसे पूछे नहीं या वो तलाश ना करे तो अच्छा है हम चुपचाप रहना चाहेंगे उस काल में तो ऐसे अंदर की बहुत सी भावनाएं है हमारी हैं वो ये क्यों हो रही हैं उसमें कारण है मूल में राग उसी राग को हटाने की बात हो रही है तो स्त्रीय अन्नपानम ऐश्वर्य इति दृष्टि विषय ये सारे आ जाएंगे दृष्टि विषय में क्योंकि ये सारे हमारे जीवन में अनुभूत हो रहे हैं इनका हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं इनको अपने जीवन में अपना रहे हैं ये हमारे लिए अपरिचित नहीं है इसलिए सब आ गए दृष्टि विषय में तो इन विषयों में वित्रष्णस्य जिसने अपनी तृष्णा को हटा लिया है और अब आया आनुश्रविक उसके लिए कहा स्वर्ग पहले स्वर्ग शब्द को लिया क्योंकि स्वर्ग लोक में ऐसी मान्यता है कि कहीं स्वर्ग लोक अलग बना हुआ है हमें दिखाई तो दे नहीं रहा है लेकिन स्वर्ग का ऐसा अर्थ नहीं होता है स्वर्ग का अर्थ होता है सुख की प्राप्ति इसमें स्वर्ग में दो शब्द हैं स्वर को अलग कर दो और ग को अलग स्वर का अर्थ क्या होता है सुख। क्यों स्वर का अर्थ वो नहीं होता है आम लोग उसे कहते हैं नहीं नहीं तो मैंने कहा उसका उत्तर दो स्वर का अर्थ अ आई ये जो अच होते हैं व्याकरण में इनको कहते हैं स्वर या नहीं हुँ? तो फिर क्या करें यहाँ पर आयु के ले लें देखो एक है शब्द स्वर जिसमे रल है और एक है स्वर ऐसा जिसमें रल नहीं है हल जानते हो नहीं हलंत का चिन्ह लगाते हैं नीचे जिसमें स्वर नहीं होता है उसे कहते हैं हल जिस व्यंजन में से स्वर को निकाल दिया जाए तो उसके नीचे एक चिन्ह लगाते हैं टेढ़ी रेखा करके तो उसे कहते हैं हल और जिसमें टेढ़ी रेखा नहीं लगी है नीचे या जिसकी बनावट आधे अक्षर जैसी नहीं है तो इसका अर्थ है उसमें स्वर है उसमें स्वर है तो इस प्रकार से यहां जो स्वर शब्द है ये हल वाला स्वर है स्वर हम्म मंत्र गायत्री बोलते हैं हम मंत्र तो क्या बोलते हैं उसमें ओम भू भुव, भूव स्व तो ये स्व वही स्वर है जिसमें हल करके लिखेंगे और यहां भी देखो स्वर्ग ग इसमें राम अ है क्या नहीं अगर राम अ होगा तो ये ग के ऊपर नहीं चढ़ेगा रेफ कब चढ़ता है किसी वर्ण के ऊपर जब उसमें से आधा वर्ण कोई भी नहीं होता है ध्यान रखना आधा वर्ण होता, होता है नहीं आधा वर्ण होता है नहीं क्यों भाई आधा वर्ण होता है या नहीं? नहीं।, नहीं नहीं होता अभी तो सब कह रहे थे, <laughs> थे। अब मेरी सुन के बोल दिया कि नहीं होता <laughs> देखो वर्ण है एक भाषा की इकाई और इकाई के टुकड़े नहीं होते कभी भी ये भाषा की इकाई है तो वर्ण वो पूरा होता है हमेशा व्यंजन अपने में पूर्ण है और स्वर अपने में पूर्ण है लेकिन समस्या ये होती है कि व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के हो नहीं पाता है तो हम कहते हैं आधा हो गया है ये आधा हो गया इसका सहायक तो है नहीं कोई उसका उच्चारण अकेले हो नहीं पाता है तो रेप में से में से हम जब स्वर को निकाल देंगे तो ये अगले वर्ण के ऊपर जाकर के बैठेगा ये हल्का हो जाता है ना फिर अकेला हो जाता है तो ऊपर तो जाके चढ़ जाता है ये तो यहां है स्वर ग तो स्वर का अर्थ होता है सुख सुख विशेष और ग का अर्थ होता है प्राप्ति नहीं? स्वर्ग की अर्थात सुख की प्राप्ति जहां भी हो वही स्वर्ग है तो इसी पृथ्वी पर इन्हीं शरीरों में रहते हुए हम सुख भी भोगते हैं और दुख भी भोगते हैं लेकिन यहां जिस स्वर्ग की बात हो रही है वो ऐसा सुख जो आगे के जीवनों में आने वाला है यहां जो हम पुण्य कर्म ऐसे करते हैं अनेक प्रकार के परोपकार के कार्य जिनका फल आगे के जीवनों में मिलेगा तो उस सुख की बात यहां पर हो रही है वो हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं है वो है आनुश्रविक वो स्वर्ग है ये तो स्वर्ग नरक नाम के कोई लोक अलग से नहीं है ध्यान रखना यही जीवन हमारा नरक बन जाता है यही जीवन हमारा स्वर्ग बन जाता है और आगे दिया विदेह प्रकृति लयत्व आगे चलकर के असंप्रज्ञा समाधि के उपाय बताए जाएंगे उसमें एक उपाय है भव प्रत्यय और दूसरा है उपाय प्रत्यय नाम है उसका दो प्रकार से तो वहां भव प्रत्यय की जो व्याख्या आगे आएगी उसमें दो प्रकार के योगी लिए जाते हैं जो कि प्रकृति लय और विदेह विदेह और प्रकृति लय नाम के दो योगी बताए जाएंगे और उनके लिए कहा गया है कि वो ऐसी योगी की अवस्था है जिसमें असंप्रज्ञात समाधि के समान ही वो भी आनंद का अनुभव करते हैं अर्थात मुक्ति प्राप्त योगी जैसा अनुभव करते हैं असंप्रज्ञात समाधि लगाने के बाद वैसा ही सुख उनको भी होता है लेकिन वो उस कोटि के तो नहीं होते हैं उस जैसे से थोड़ी सी समानता वहां पर दिखाई देती है हाँ असंप्रज्ञात समाधि के उपाय जो बताए गए हैं वहां पर तो उसमें असंप्रज्ञात योग के लिए विदेह और प्रकृति लय ये तो अलग हो गए और इनका कारण क्या बताया गया भव प्रत्यय भव प्रत्यय जन्म ही जन का प्रत्यय है संसार जन का प्रत्यय है कारण है और दूसरा है उपाय प्रत्यय फोन पर भी आपसे मेरी बात हुई थी एक बार इस विषय में ध्यान आ रहा है तो मैंने कहा था कि ना कि इनके विषय में इस शास्त्र में भी ज्यादा विस्तार से तो वर्णन नहीं किया गया है लेकिन हम विचार करने के लिए समझ सकते हैं थोड़ा क्योंकि वहां पर ए, उसमें भी विदेह को थोड़ा निम्न माना गया है प्रकृति लय को थोड़ा उससे ऊंचा माना गया है और विदेह प्रकृति लय को इन दोनों को संप्रज्ञात योग जिसने सिद्ध कर लिया है उससे तो ऊंचा माना ही गया है वो तो आगे है ही उससे लेकिन वहां पर हम विदेह की व्याख्या यदि ये समझे कि शरीर छूट गया है और अब जाकर के वो भोग कर रहा है उसका तो वो भी बात स्पष्ट नहीं हो पाती और प्रकृति प्रकृतिलय में भी उसमें नहीं है लेकिन इतना अंतर पड़ जा पड़ सकता है उसमें कि जिसने अपना राग शरीर से पूरा पूरा हटा दिया है राग तो शरीर से पूरा पूरा हट गया है उसका किसी विषय में राग नहीं रहा है और यहां क्योंकि सबसे अधिक राग हमारा गंभीर रूप से शरीर में होता है अन्य पदार्थों से राग हटा भी दे लेकिन शरीर का राग सबसे प्रबल माना गया है शास्त्रों में जितने भी राग हैं उन सबसे प्रबल राग होता है अपने शरीर का क्योंकि अन्य वस्तुएं भी हमारे लिए क्यों प्रिय हैं शरीर के लिए उपयुक्त है इसलिए अगर शरीर के लिए अनुपयुक्त है तो अन्य वस्तुएं प्रिय होने पर भी हमें प्रिय नहीं लगेंगी। अब उनका राग शरीर से भी हट गया है तो इस तरह से राग से तो रहते हैं वो लेकिन अब आनंद की अवस्था कैसी उनकी बनेगी तो उसमें तो अधिक विचार नहीं हो पाएगा लेकिन इतना है कि राग रहित होने पर वो सात्विक आनंद से भी थोड़ा और आगे निकल सकते हैं अब कितना हो सकता है यह अभी स्पष्ट नहीं है इस पर और आगे विचार करेंगे सूत्र आएगा तब और देखेंगे उसके लिए लेकिन यहां जो बात कही कि दृष्टि विषय से अतिरिक्त ये अदृष्ट विषय की बात अर्थात अनुश्रविक विषयों की बात हो रही है और वहां स्वर्ग से भी अधिक आकर्षक जो स्थिति है विदेह और प्रकृतिलय योगियों की और उनके विषय में भी यदि हम सुनते हैं कि ऐसा ऐसा आगे चलकर के हमें होगा तो वहां ये व्यास जी सावधान कर रहे हैं कि उनसे भी हमें अपना राग हटाना है अर्थात विदेह और प्रकृतिलय अवस्था को ये उपाधेय नहीं मान रहे अगर उपादेय मान रहे होते तो उसे राग हटाने की बात नहीं करते तो इनसे भी राग हमारा नहीं होना चाहिए स्वर्ग वैदे प्रकृति लयत्व प्राप्त इस प्रकार के आनुश्रविक विषय ऐसे आनुश्रविक विषय में वित्रष्णस्य जिसने अपनी तृष्णा को हटा लिया है अब दोनों विषयों की व्याख्या हो गई ये दृष्टि विषय और ये आनुश्रविक विषय अब यहां बात प्रारंभ हो रही है वशीकार संज्ञा की कि वशीकार संज्ञा जो सूत्र में आया हुआ है ये वशीकार संज्ञा का स्वरूप क्या बनेगा अर्थात हम अपने चित्त में वश में हो गए हैं सारे विषय हमारे हमारा मन वश में हो गया है ये जो अनुभूति करेंगे उस अवस्था में हमारे चित्त में किस प्रकार की परिस्थितियां बन रही होंगी तो एक एक करके इसमें शब्द आएंगे पहले शब्द आएगा दिव्य अदिव्य विषय संप्रयोगपी हम्म फिर चित्तस्य अलग है फिर विषय दोष दर्शिना फिर प्रसंख्यान बला फिर अनाभोगात्मिका फिर हे उपाधेय शून्य इतने सारे विशेषण हैं इसके वशीकार संज्ञा के तो सबसे पहले आया दिव्य अदिव्य विषय और उसमें भी संप्रयोगेपी इनका इनकी उपस्थिति होने पर भी अर्थात इनके साथ हमारा संबंध होने पर भी अब जब होने पर भी लगा रहे हैं संबंध होने पर भी तो संबंध न होने पर यह अर्थ अपने आप ही निकल आएगा क्योंकि भी शब्द जहां लगाते हैं तो भी में दो बातें आती हैं हमेशा जैसे कोई कहे कि मुझे यह वस्तु भी चाहिए तो क्या अर्थ निकला इससे कुछ और भी है पहले जिसको उसने ले लिया है या मांग कर रखी है ठीक है ना नहीं तो भी लगाएंगे ही नहीं अब यहां भी के लिए कौन सा शब्द है इस वाक्य में भी अर्थ को बताने के लिए अपि अर्थात दिव्य अदिव्य विषयों के संप्रयोग होने पर भी तो दूसरा अर्थ क्या निकलेगा कि दिव्य अदिव्य विषयों के संप्रयोग न होने पर भी है? उसमें भी राग ना रहे वस्तु नहीं है तब भी राग न हो वस्तु है तब भी राग न हो दोनों बातें और विषय भी कैसे हैं यहां दो प्रकार के दिव्य और अदिव्य तो दिव्य विषय किनको कहेंगे भाई जिस परिस्थिति में जैसे जीवन में जिस परिवेश में हम जी रहे हैं रह रहे हैं उससे अधिक आकर्षक उससे अधिक संपन्न उससे अधिक अच्छा जो कुछ भी है वो सबकी दृष्टि से दिव्य अलग अलग हो सकता है जैसे किसी कोई बच्चा खिलौनों से खेल रहा है अब एक खिलौना उसके लिए लाया गया लेकिन दूसरा खिलौना जो आया वो थोड़ा उससे अच्छा था उसके लिए वही दिव्य लगेगा लेकिन हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है वो अब बड़ों को ले लेंगे हम हमारे पास जैसा मकान हमारा बना हुआ है घर लेकिन हमने देखा कहीं जाकर के वहां तो बहुत ही सुंदर एक मकान बना हुआ दिखा हमें तो वो हमें दिव्य लगने लगा ऐसे ऐसे भवन मिल जाएंगे बने हुए जैसे लगता है कि हम विदेशों में ही आ गए विदेशों में पहुंचते हैं तो वहां हमें दिव्य लगने लगता है सारा तो दिव्य की अलग अलग परिभाषाएं हो सकती हैं, और उन दिव्य पदार्थों में हमारी कामना बहुत रहती है कि हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए हैं महंगी से महंगी गाड़ी हो महंगे से महंगे हमारे पास सामान हो तो ये दिव्य पदार्थों की ललक हमारी बनी रहती है भव्य भी ले सकते हैं उस अर्थ में भव्य भी ले सकते हैं लेकिन दिव्य शब्द ज्यादा सार्थक बैठेगा यहां पर क्योंकि दिव्य शब्द के बहुत अर्थ निकलते हैं दिव्य में तो हाँ और अधिव्य विषयों में हम सामान्य विषयों को ले लेंगे हैं सामान्य विषय भी सब की दृष्टि से अलग अलग हो सकते हैं किसी के लिए कोई सामान्य है किसी के लिए कोई सामान्य है लेकिन सभी प्रकार के विषयों में राग हटाना है संप्रयोग होने पर भी लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब ये कह दिया कि दिव्य अदिव्य विषयों के संप्रयोग होने पर तो फिर जिस व्यक्ति ने दिव्य विषयों के आने पर भी राग नहीं किया राग नहीं रहा तो क्या उनके सामने न होने पर वो राग करेगा लगता तो ऐसा ये नहीं करेगा लेकिन ऐसा होता नहीं है वैसे यह ठीक है कि प्रबलता की दृष्टि से विषय सामने आता है आलंबन सामने आता है तुम्हारी इच्छा होने लगती है और एक वाक्य आता है संस्कृत में उसको लिख लो लिखना चाहो तो कि विकार हेतु तो, विकार हेतु तो सति विक्रियंते साहित्यकार का वाक्य है यह किसी का विकार हेतु तो सत्यविक्रियंत याम न चेतांसी तीरा विकार हेतु सति विक्रियंत यशाम न त एव तो तीरा अर्थात विकारों के उपस्थित होने पर भी यहां विकार से तात्पर्य क्या है खराब चीज कहते हैं विकार आ गया इसमें अन्न सड़ गया है खराब हो गया फल खराब हो गया विकृति आ गई, तो वो अर्थ नहीं है विकार का अर्थ है विशेष रूप से बनाया गया विकार किया हुआ तो विकार हेतु तो। लेकिन यहां पर विकार का अर्थ हम दूसरा भी लेंगे कि चित्त में विकार किससे आता है राग से वस्तु से नहीं वस्तु विकार नहीं पैदा करती है ध्यान रखना चित्त में विकार किससे आता है राग से अब उसी वस्तु में से राग हमारा हट गया है और हम केवल आवश्यकता के अनुसार उसका प्रयोग कर रहे हैं आवश्यकता के अनुसार और आवश्यकता होने पर दोनों ही बातें तो वस्तु वही है लेकिन अब तो विकार नहीं आ रहा है चित्त में तो वस्तु से विकार नहीं आता राग से विकार आता है द्वेष से भी। है हाँ वो दोनों आ जाएंगे उसी में राग के साथ द्वेष जुड़ा हुआ है जुड़ा है वो तो अब राग का अर्थात विकार का हेतु जिन पदार्थों में विकार आ रहा है राग के कारण से वो पदार्थ हमारे सामने आ गए उपस्थित हैं और बिल्कुल ऐसे उपस्थित हैं कि हम चाहे जब चाहे उनको ले सकते हैं जितना चाहें ले सकते हैं कोई रोक टोक नहीं कोई बाधा नहीं कोई मना करने वाला नहीं हम प्रयोग उनका कर सकते हैं खुली छूट है हमारे हमारे लिए और फिर भी यदि चित्त में विकार नहीं आ रहा है चित्त उधर को आकर्षित नहीं हो रहा है, है? विकार हेतु तो सती न विक्रियंत ये शाम चेतांशी जिनके चित्त विकार के कारणों के उपस्थित होने पर भी विकृत नहीं हो रहे हैं त तो एव धीरा वही धीर पुरुष हैं वही बात यहां कह रहे हैं कि दिव्य अदिव्य विषय संप्रयोग अपनी दिव्य अधिव्य विषयों का संप्रयोग होने पर भी यदि विकार नहीं आ रहा है राग उत्पन्न नहीं हो रहा है तो कहेंगे कि वशीकार संज्ञा है लेकिन अभी वशीकार संज्ञा इतने मात्र से नहीं होने वाली है अब मान लीजिए हमने अपने शरीर के उपयोग के लिए जितना आवश्यक है उतने ही पदार्थों को लिया जितनी मात्रा में और जब चाहिए तब लिया तो क्या हम ये मान लें कि हमारे अंदर वशीकार संज्ञा उत्पन्न हो गई है तो इतने मात्र से स्वीकार नहीं करते ये क्योंकि यहां केवल शरीर की बात नहीं हो रही है ये शरीर से अपनी बात प्रारंभ नहीं करते हैं क्योंकि योग शास्त्र है ये और योग शास्त्र किस पर अधिक बल दे रहा है किस बात पर अधिक विचार करेगा ये चित्त के ऊपर मन के ऊपर ये वहां से अपनी बात प्रारंभ करते हैं इसलिए सीधा शब्द आगे आ गया रहा है चित्त यहां शरीर से नहीं दिया है शरीर से तो यहाँ कुछ लेना देना है ही नहीं जैसे कहीं पर देखा होगा आपने ऑक्शन लगते हैं बोलियां लगती हैं। और वहां यदि कोई बहुत ही मूल्यवान वस्तु हो तो बोली एक रुपये दो रुपये से प्रारंभ होगी फिर वहां तो लाखों से ही प्रारंभ हो सकती है कोई कंपनी कोई फैक्ट्री मान लो बिकने वाली हो तो करणों से भी बोली प्रारंभ हो सकती है तो ऐसे ही यहां पर क्योंकि उच्च अवस्था तक पहुंचाना है साधक के लिए तो सीधा यहां पर चित्त से ही कार्य प्रारंभ होगा तो यहां जो विकार हटाने की बात हो रही है राग हटाने की बात हो रही है यह चित्त की बात हो रही है शरीर की बात नहीं हो रही है शरीर से आगे निकलना है अंदर तक पहुंचना है तो चित्त से अर्थात चित्त में वो तृष्णा न रहे दिव्य अदिव्य विषयों के उपस्थित होने पर भी और न होने पर भी क्योंकि विषय हमारे सामने नहीं होते हैं तब भी ऐसे हमारे अंदर विचार स्मृति में बने हुए हैं और हम बैठे बैठे ही कामना करते रहते हैं अमुक पदार्थ मुझे मिल जाए इतनी मात्रा मिल जाए जब चाहूं तब मिल जाए अनेक प्रकार के विचार हमारे अंदर चलते रहते हैं वहां भी कारण क्या है वही राग है विषय न होने पर भी हमारे अंदर विचार चलते रहते हैं अब मान लीजिए हमने चित्त से दिव्य अदिव्य विषयों के सामने होने पर भी राग नहीं किया लेकिन कई अवस्थाएं कई परिस्थितियां ऐसी भी आती हैं मान लीजिए कोई सोनार की दुकान में कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ग्राहक आते हैं उनको वो आभूषण वगैरह सब दे रहे हैं और वहां लगातार घंटों वो सोने चांदी में ही सब रहते हैं वहां उनके सामने अनेक प्रकार के आभूषण आ रहे हैं क्या उनके मन में ये विचार आता है कि ये सब आभूषण मेरे बन जाए ये सोना मेरा बन जाए वो तो काम भी वही कर रहे हैं सारा वही रह रहे हैं बैंक के कर्मचारी बैंक में रात दिन नोट गिन रहे हैं तो क्या उनको राग उत्पन्न हो रहा है वहां? तो क्या ये कह दिया कि इनके अंदर राग नहीं है राग समाप्त हो गया है इच्छा वहां भी हो सकती है बैंक का कर्मचारी भी चाह सकता है कि ये नोट मेरे बन जाए और घटना ऐसी देखी होंगी आपने बैंकों में कर्मचारी मिलकर के ही गबन करवा लेते हैं आपस में स्वर्णकार के यहाँ भी जो कर्मचारी हैं और वो सोना चुरा सकते हैं लेकिन जो नहीं चुरा रहे हैं हम उनको कहें, ये तो बहुत वैरागी हो गए हैं, देखो कितनी तत्परता से कार्य कर रहे हैं कोई राग ही नहीं है उनके अंदर लेकिन नहीं वहां कारण दूसरा है वहां उनको ये पता है कि हम ऐसा करेंगे तो पकड़े जाएंगे डर बैठा हुआ है वो इसलिए नहीं कर रहे हैं राग कि इनमें राग करने से हमारा चित्त बिगड़ेगा <laughs> उनको जो है वो वहां पर डर दिखाई दे रहा है एक मनुस्मृति में श्लोक आता है दंड शास्त्री प्रजा सर्वा दंड एवाभिरक्षती दंड सुप्तेषु जागृति दंडम धर्मम बुधा। दंड को धर्म कहा गया है सारी प्रजा पर शासन दंड कर रहा है दंड शास्त्री प्रजा सर्वा दंड इवा भी रक्षती राजा का जो दंड है ना दंडात्मक नियम वो सबकी रक्षा करता है है तो दंड लेकिन रक्षा भी कर रहा है वो है? और दंड सुखते जागरती सारे लोग सो जाते हैं लेकिन दंड जग रहा है यहां परमात्मा को भी कहा गया है क्योंकि शासन तो उसका बहुत प्रबल है हम सबके ऊपर बच नहीं सकते उसके शासन में लौकिक शासन में तो हम फिर भी बच जाते हैं कभी कभी लेकिन ईश्वरीय शासन में कभी नहीं बचते तो दंडम धर्मम विदुर बुधा तो वहां जो ये चोरिया नहीं हो रही हैं उनके अंदर जो राग नहीं आ रहा है जो आ, देख रहे हैं कि राग नहीं है वो राग तो है लेकिन किसी अन्य डर के कारण से वो उस पदार्थ को ग्रहण नहीं कर रहे अगर छूट मिल जाए हैं, तो सारे कर सकते हैं बड़ी सरलता से लेकिन यहां उस राग के न होने को ये स्वीकार नहीं कर रहे उस राग के न होने से ये वित्ण नहीं बन सकता बल्कि क्या चाहिए कि विषय दोष दर्शिना यह है शब्द हमें विषयों में दोष दिखाई देना चाहिए केवल किसी के डर के कारण से किसी भय से हम पदार्थ को न ले तो इतने मात्र से हमारा राग नहीं हट गया है हमें विषयों में दोष देखना है लेकिन यहां भी दोष हम देखते हैं तो ऐसी स्थिति भी आती है कभी कभी कि मान लीजिए हमारा झगड़ा किसी से हो चुका है अब वो हमारे लिए भोजन लाया खाने के लिए तो भोजन हम ग्रहण करना चाहेंगे उससे हमें उसका दिया भोजन अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हमारा झगड़ा हो चुका है उससे वो भोजन लेकर के आया हमारे लिए तो हम नहीं लेना चाहेंगे हम भोजन में दोष देख रहे हैं तो भोजन में दोष नहीं देख रहे दोष हमारा किसी अन्य कारण से है हैं? अब हमें मधुमेह की बीमारी हो गई है और मधुमेह की बीमारी मीठे में तो राग है लेकिन हम नहीं ले रहे क्या कहें वैराग हो गया <laughs> वहां हमें दोष देख रहे हैं लेकिन वो दोष भी किस कारण से देख रहे हैं शरीर को हानि होने वाली है ये विषय का दोष वैसा नहीं है ये दोष और प्रकार का है ये और दोष की बात करना चाह रहे हैं ये उस दोष की बात करना चाह रहे हैं कि जिस दोष के कारण से शरीर बिगड़ेगा नहीं चित्त बिगड़ेगा चित्त में दोष उत्पन्न करने चित्त जि, में जिससे दोष उत्पन्न होता है चित्त में जिससे विकृति आती है उस दोष की बात कर रहे हैं तो विषय दोष दर्शि विषयों में दोष को देखने वाला ये किसका बनेगा विशेषण चित्त का चित्त श्रेष्ठी व्यक्ति तो विषय दोष दर्शन चित्तस्य। अब जो आगे शब्द आ रहे हैं पहले आ रहा है प्रसंख्यान बला जैसे मैंने कहा था अभी कि रोगी मधुमेह का रोगी व्यक्ति यदि उसको ऐसी औषधि बनाकर के दे दी जाए कि तुम चाहे कितना ही मीठा खा लो तुम्हें कोई विकृति नहीं आने वाली है तो मान जाएगा बिना मीठा खाए फिर वो <laughs> फिर तो खाएगा और वो चाहता है ऐसी औषधियां बने ने? तो इस प्रकार से ये दोष वैसा नहीं है तो यहाँ कैसा है कैसा देखना है ये दोष प्रसंख्यान बलात् प्रसंख्यान प्रकृष्ट ख्यान प्रकृष्ट ज्ञान अर्थात वस्तु के यथार्थ ज्ञान को समझते हुए कि इस वस्तु से वास्तव में हमारे जीवन के लिए क्या उपयोग है उसमें केवल सुख की अनुभूति मात्र करने के लिए नहीं प्रसंख्यान बला वो हमारे लिए हमारा अंदर का ज्ञान ऐसा हो प्रकृष्ट ज्ञान हो चुका हो उस पदार्थ के विषय में और उसके बाद हम उसमें दोष देख रहे हैं तब यह कहा जाएगा कि हां वास्तव में हमारे अंदर से राग अब हट रहा है अब प्रसंख्यान बल भी हो गया हमने उसको समझ भी लिया ठीक है तो अब क्या करें अब क्या उन वस्तुओं का हम उपयोग न करें अब ये जो आगे शब्द आ रहा है शब्द बहुत महत्वपूर्ण है आगे शब्द आ रहा है अनाभोगात्मिका और यह बनेगा विशेषण वशीकार संज्ञा का और अगला जो आ रहा है विशेषण हे उपाधेय शून्य ये भी वशीकार संज्ञा का विशेषण बनेगा ये दो विशेषण है इसके वशीकार संज्ञा के वशीकार संज्ञा कैसी हो अनाभोगात्मिका आत्मा शब्द इसमें आ रहा है स्वरूप के अर्थ में तो आ कहते हैं भोग के लिए उपयोग के लिए आभोग आत्मिक आभोग है स्वरूप जिसका और निषेद करेंगे तो अनाभोगात्मिका अर्थात उस वशीकार संज्ञा का स्वरूप कैसा हो अनाभोगात्मिका अनाभोग के स्वरूप वाली अनाभोग क्या है एक तो होता है विषयों का उपभोग और दूसरा होता है विषयों का उपयोग भोग को योग बदल दो उपभोग और उपयोग अब जब अनाभोग कह दिया तो अपने आप ही उपयोग बन जाएगा अर्थात विषय का उपयोग करना है केवल इंद्रिय सुख की तृप्ति मात्र के लिए विषय का उपयोग नहीं विषय का उपभोग नहीं कैसे करना है यदि हमारे लिए आवश्यकता है उसका उपयोग करने से हमारे शरीर में हमारे मन में कोई विकृति नहीं आ रही है और उसका उपयोग करते समय हमारी ये भी धारणा बनी हुई है कि हम इसका उपयोग करके अपने शरीर को अपनी बुद्धि को अपने चित्त को अच्छा बना करके मुक्ति के क्षेत्र में ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे अन्य साधनों को अपनाएंगे ऐसी भावना रखते हुए हम जब किसी वस्तु का उपयोग करते हैं तो वहां पर राग नहीं माना जा रहा है क्योंकि राग जहां होता है वहां पर हमारी बुद्धि ये निर्णय नहीं कर पाती कि ये पदार्थ मेरे चित्त के लिए अनुकूल रहेगा या प्रतिकूल रहेगा चोर जब चोरी कर रहा है वो सोचता है इस काल में चोरी करने से मेरा चित्र बिगड़ेगा तो पता ही नहीं चित्त क्या चीज है तो यहां जो बात आ रही है विषयों का उपयोग करने की ये कैसी हो हमारी प्रवृत्ति अनाभोगात्मिका केवल भोग मात्र करना है ये सोच करके नहीं उपयोग करना है ये सोच करके अनाभोगात्मिका अंत में शब्द आया हेय उपादेय शून्य ये भी देखो विचार करने की बात है और दोनों बातें कह दी कि न तो हमारी ऐसी इच्छा हो कि ये त्याग जी है त्यागने योग्य है न ये इच्छा हो ये ग्रहण करने योग्य है फिर क्या करेंगे <laughs> दोनों तरफ से समाप्त कर दिया गया त्यागने योग्य है ये भी इच्छा ना रहे भोगने योग्य है ये भी इच्छा ना रहे फिर करेंगे क्या तो फिर ऐसी भूखे पड़े रहेंगे फिर कुछ भी नहीं करेंगे तटस्थ हैं है। अगर ले लिया तो बाधे हो गया अगर छोड़ने की भावना आ रही है तो हे हो गया करना कुछ नहीं है सामने रखा है न त्यागना है न भोगना है तो ऐसा नहीं यहां अर्थ यह होगा कि मान लीजिए हम में से आप में से कोई मध्यपान नहीं करता कोई नहीं करता है ना कभी शायद किया भी ना हो ऐसा ही होना चाहिए और एक व्यक्ति मान लो ऐसा है जो मध्यपान करने की जिसकी आदत बन चुकी है और मध्यपान करने की आदत बन चुकी है और उसको समझाया गया है अनेक बार और उसकी अब समझ में आ भी रही है कि मध्य शरीर के लिए हानिकारक है ठीक है ना? लेकिन अभी उतनी प्रबलता उसमें नहीं आ पाई है अब परीक्षण उसका करवाया गया परीक्षण करवाने के लिए उसको मार्केट में भेजा गया जहां पर शराब बिक रही है अब शराब बिक रही है जहां पर शराब पीने वाले भी बैठे हुए हैं मद्यपान करने वाले सब और वहां से जब वो जाएगा तो क्या उसके मन में आएगा उसके मन में क्या बिल्कुल भी ध्यान नहीं आएगा उस मध्य का या आएगा और ध्यान आएगा तो क्या आएगा ये छोड़ने योग्य है ऐसा मुझे बताया गया है ध्यान आएगा कि नहीं ये छोड़ने योग्य है ये बात ध्यान में रहेगी कि नहीं और अपने मन को काबू में करने में वो प्रयास करेगा प्रयत्न करेगा बड़ा संभल करके वहां से निकलेगा कहीं बहकर न जाऊं ठीक है न तो उसको कठोर परिश्रम करना पड़ रहा है वहां पर या नहीं निकलते समय अब मान लो हम में आप में से कोई जाए उधर से निकले क्या ये ध्यान आएगा कि त्यागने योग्य है ये कुछ भी नहीं आएगा कोई प्रभाव ही नहीं पड़ने वाला उस वस्तु से तो ये तात्पर्य है कि हमारे अब जैसे मध्यपान वाला जब वहां से निकला और उसके अंदर ये भाव आ रहा है कि ये त्यागने योग्य है त्यागने योग्य है कहीं मैं बहक न जाऊं मैं उसे बचा रहूं ये बचने की लगातार जो प्रवृत्ति कर रहा है तो उसके अंदर राग है या नहीं है न राग और हम में आप में से राग है ही नहीं अब राग नहीं है तो वस्तु के सामने आने पर भी यह त्यागने योग्य भाव आएगा ही नहीं ठीक है ना तब कहेंगे हाँ राग नहीं है इसलिए कहा हे से शून्य हो अर्थात त्यागने योग्य है ये भावना भी नहीं आनी चाहिए और दूसरा आया उपाधेय तो उपादेय में वही बात है कि यदि हमारे लिए अनुकूल है तब तो हम समझेंगे कि हाँ ये हमारे लिए ग्रहण करने के लिए योग्य है लेकिन मात्र केवल सुख की प्राप्ति के लिए केवल अपने अपने को तृप्त करने मात्र के लिए उसके लिए यदि हम ग्रहण करेंगे ग्रहण करने का भाव लाएंगे तो यदि ऐसी अवस्था हमारी है तो राग मां माना जाएगा तो उस अवस्था से भी शून्य होनी चाहिए हे उपाधे शून्य ऐसी जो वशीकार की वशीकार का अर्थ वश में करना वशमय होना ऐसी जो संज्ञा है सम्यक अनुभूति साधक की तो उस अवस्था में जब यह अनुभूति होगी तब यह कहा जाएगा कि उसके अंदर वैराग्य यथार्थ रूप में आ चुका है तो कितने ऊंचे वैराग्य की बात है ये कल्पना करके देखें आप लोग और जबकि ये असंप्रज्ञा समाधि की दृष्टि से बहुत निम्न है ये असंप्रज्ञा समाधि वाला वैराग्य देखेंगे तो उसकी दृष्टि से तो बहुत ही नीचे है ये लेकिन फिर भी ये बहुत ऊंचा वैराग्य है अगर यहां तक भी कोई पहुंच जाता है तो बहुत बड़ी सफलता उसके जीवन में आती है तो ऐसे वैराग्य से ऐसे वैराग्य को प्राप्त करके हम संप्रज्ञात समाधि की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं प्रणोद्वनी